अभी अपन ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश की एक वस्तु अपने नियंत्रण ठीक है कैसा रहता है नियंत्रित कैसा रहता है नियंत्रण कैसा दिखता है इस आंखों में जो नियंत्रण रेखा को देखने की बात आंख भी गवाही देता है कि प्रत्येक एक चाहे एक छोटे से छोटे एक क्यों ना हो बड़े से बड़े एक क्यों रहो इसके सभी वो सत्ता घिरा हुआ दिखाई पड़ते हैं आंखों में दिखाई पड़ते हैं ये यही चीज है जो इकाई की स्थिति गति मुद्रा भंगिमा विन्यास हर एक का नियंत्रण रेखा यही इसी से ये नियंत्रित रहने से और डूबे रहने से वह अपने आप से संरक्षित रहना पाया जाता है ये मुख्य में उस बात को ध्वनित करता है वस्तु की शाश्वतीयता इसी नियंत्रण वश ऊर्जा सम्पन्नता वश नित्य वर्तमान ये उस जगह को ध्वनित करता है ये ध्वनि से हम नाशवाद से काफी नाशवाद से जैसा भयभीत होते हैं वो भयभीति से दूर होने की एक बहुत अच्छी रास्ता है सुलझा हुआ रास्ता है इसमें कोई किसी का वकालत की जरूरत नहीं है स्वयं चिंतन पूर्वक अभयता की जगह को पहचाना जा सकता है उसके लिए ये नियंत्रण संरक्षण की एक झाकी सदा सदा प्रत्येक एक के साथ सजा ही रहती है एक बात आपको समझ में आता है इसी एक के एक के संज्ञा में जो कुछ भी है इन्हीं में कुल मिलाकर के यही आकर्षण प्रत्याकर्षण विकर्षण ये सारे चीज ये नियंत्रण रेखा में ही होता रहता है नियंत्रण रेखा से बाहर जा करके कुछ नहीं होता है अब स्वयं में एक में अनेक क्रियाएं होते हैं उसमें परस्पर नियंत्रण संतुलन की बात होती है उसमें जो जो कुछ भी ताकतें हैं ये स्वयं के संतुलन के लिए स्वयं लगाता है और सदा सदा बने रहने के लिए सत्ता में नित्य संरक्षण है इस ढंग से हम नाश की भय से मुक्ति होने की मार्ग है एक ये है दूसरा बात आती है नाश की भय से मुक्ति की जीवन नित्य है जीवन अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्न है जीवन का मृत्यु होती नहीं है न परिणाम होता है अब होगा क्या भाई जीवन में जागृति होगा या नहीं तो भ्रम रहेगा दो दुईक धंधा है ठीक है इसके पहले की क्या थी सारा भौतिक संसार में रासायनिक संसार में श्रम गति परिणाम इन तीनों पीछे पड़ा रहा अब जीवन पद होने के पश्चात जीवन में क्या गएगा परिणाम का बातें समाप्त हो गई परिणाम का बात समाप्त हो गया तो श्रम का निरंतरता हो गई गति की निरंतरता हो गई ऐसे तो गति का निरंतरता पहले भी था ने इसका परिणाम के साथ रहा गति का निरंतरता अभी परिणाम विहीन ये गति की निरंतरता हो गई इसी को हम कहते हैं अक्षय शक्ति अक्षय बल इन अक्षय शक्ति अक्षय बल के साथ जीवन का जो वैभव है अमरत्व के साथ पहचानने की आवश्यकता जो जीवन का अमरत्व समझ में आ जाए ठीक है ये समझ में आने से मृत्यु भय से आदमी छुटकारा पाता है मरने की भय से माने मैने सर्वथा मुक्त हो सकता है यदि भय से मुक्त हो जाता है और धरती पर आदमी सर्वाधिक काम सऊर से कर कर पाता है भय से मुक्त होने से सर्वाधिक कार्यों को भय से मुक्त होकर कर पाता है आदमी भय से पीड़ित रहते हुए सही कार्य को भी हम गलत कर देते हैं। छोटी सी बात क्या बात है छोटी सी बात भाई के वशीभूत होकर हर सही कार्य को गलत कर देते है भयभीत हो गए एक आदमी हल जोतने लगा कूड़ सीधा हुए नहीं करेगा कूड़े सीधे नहीं होगा ना दिमाग के सीध रहेगा तो कूड़ काय को सीध होगा भाई तो घर के अंदर रहेगा वो जहां बैठना है वहां बैठेगा ना और कोई अवरे कोई विकट स्थिति को पैदा कर देगा डाटेगा दबेगा ये होगा वो होगा ये होगा स्वयं परेशान रहेगा दूसरों को परेशान करेगा वो तो सिद्धांत आता है जो जिसके पास आता है उसी को आवंटित किया करता है उस आधार पर मनुष्य को शायद है ये भय से मुक्त होना बहुत आवश्यक एक आवश्यकता समस्या भी एक पीड़ा समस्या को समाधान से प्त करने की आवश्यकता समाधानित रहने से भय से मुक्त रहने से आदमी सभी कार्य को से करता है समाधानित से, रहने से मनुष्य मनुष्य के साथ जितने भी परिस्थितियां आता है उसका जवाब हो जाता है एक दूसरे की संतुष्टि मिलने की तरीका निकलती है और प्रसन्न होने की दिन आती है क्षण आती है इसलिए समाधान एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है और अभयता एक मूलभूत भयमुक्ति आवश्यकता ये दोनों होने के बाद हम समृद्धि के पास जाते हैं ये तीनों मिलने की पश्चात सह तो प्रमाणित होता है टंकी मानव का जो कुछ भी झांकी बसी हुई है सजी हुई है प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से वो इसी, इसी को सदा सदा बताता है इसको मनुष्य पहचानने की व्यवस्था है मनुष्य पहचान करके प्रमाणित करने की व्यवस्था है पहचान नहीं जाता है तो समझदार होता है क्या बात जैसा एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है वो एक अणु के रूप में रचना हो जाता है ये कणों दूसरे अणु को पहचानने से अणुरचित रचनाएं हो जाते हैं एक कोषाएं दूसरा कोषा को पहचानने पर ये कोषाओं से रचित रचनाएं विविध प्रकार से हो ही जाते हैं और ये कीता दूसरे ईटा को पहचानने की विधि से दीवार सीधा हो जाता है इसी प्रकार हरेक रचनाएं एक, रचना एक दूसरे को पहचानने की क्रम में रखी हुई है हर रचना हर सही रचना हर सार्थक रचना कुल मिलाकर के एक दूसरे को पहचानने के क्रम में रखा हुआ है इस ढंग से बना उसी में मनुष्य भी वैसी में आता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पहचानने के क्रम में ही सही गलती होती है ठीक हो गई पूरा चाहते हैं क्या है पूछा तो सही चाहते हैं सही चाहना हो तो सबूर से पहचाना जाए क्या सबर से पहचाना जाए भाई तो मनुष्य तो हर मनुष्य समाधान चाहता है इसीलिए समाधान से जुड़ा जाए हर मनुष्य भयभी से मुक्ति चाहता है मैंने अभयता से जुड़ा जाए हर व्यक्ति समृद्धि से समृद्धि को प्यार करता है स्वीकारता है इसीलिए समृद्धि से जुड़ा जाए इसे अस्तित्व सहज रूप में ही हम सह अस्तित्व में है इसीलिए सह अस्तित्व से जुड़ा जाए जोड़ने की चार तरीका हो चार आयाम होम मंगल मैत्री समाधान पाने का और सुखी होने का चार आयाम हो सह अस्तित्व विधि से हम सुखी हो सकते हैं अभयता विधि से सुख की संभावना बन जाती है समृद्धि विधि से सुख की, की संभावना आती है समाधान विधि से सुख की संभावना आता है सुख की संभावना का चार डायमेंशन अपने आप से रखा हुआ इसको प्रयोग करना है नहीं करना है उसको डिसाइड करना है ये तो व्यक्ति ही करेगा प्रयोग करना है तो समझदार होगा ही नहीं प्रयोग करना है तो समझदार होगा नहीं ठीक है समझना वस्तु की ही होगा समाधान वस्तु के रूप में क्या चीज है अभय अर्थात भय से मुक्ति वास्तविक रूप में भई क्या चीज वस्तु के रूप में वस्तु के रूप में जाते हो तो विश्वास विश्वास का धारक वह काद बोलना है। वस्तु के रूप में गति के रूप में विश्वास है अभयता का जो सकारात्मक भाषा है वो विश्वास है सदा सदा वर्तमान में विश्वास रखना है मनुष्य का भय से मुक्ति का प्रमाण है और मनुष्य मनुष्य से भयभीत तो होकर के मिलने की जगह में विश्वास पूर्वक मिलता है सुख की संभावना समाधान की संभावना बनता है कि नहीं बनता है तो भयभीत तो होकर के एक दूसरे से मिलने से कहा संभावना बनता है सुख की संभावना तो करोड़ों दूर माइल दूर भागता ठीक है तो मनुष्य को परस्पर मिलने के लिए विश्वास चाहिए परस्पर मिलने के लिए साथ साथ होने का अरमान चाहिए सह अस्तित्व चाहिए मनुष्य से मनुष्य मिलकर जीने के लिए समृद्धि चाहिए तो और समाधान मैंने निरंतर चाहिए ये चार चीज को मैंने अपने में सजा के रखने के लिए मूल मंत्र है समझदारी समझदारी आने के बाद जो ईमानदारी समझदारी के साथ ईमानदारी बरतता है ये चीजें आने लगते हैं उसके साथ जो बैमारी होने से और प्रमाणित होने के पास में होते हैं भागीदारी कर देने पर प्रमाणित हो ही जाते हैं इस विधि से हम अपने को अपना पहचान समाधान समृद्धि अभय पूर्वक अस्तित्व में प्रस्तुत करना सफल हो जाता है